युवकों के प्रति भारत का भविष्य आगामी 50 वर्ष के लिए यह जननी जन्मभूमि भारत माता ही हमारी आराध्य देवी बन जाए तब तक के लिए हमारे मस्तिष्क से व्यर्थ के देवी देवताओं को हट जाने में कुछ भी हानि नहीं है अपना सारा ध्यान इसी एक ईश्वर पर लगाओ हमारा देश ही हमारा जागृत देवता है सर्वत्र उसके हाथ है सर्वत्र उसके पैर हैं और सर्वत्र उसके कान हैं समझ लो कि दूसरे देवी देवता सो रहे हैं जिन व्यर्थ के देवी देवताओं को हम देख नहीं पाते उनके पीछे तो हम बेकार दौड़ें और जिस विराट देवता को हम अपने चारों ओर देख रहे हैं उसकी पूजा ही न करें जब हम इस प्रत्यक्ष देवता की पूजा कर लेंगे तभी हम दूसरे देव देवियों की पूजा करने योग्य होंगे अन्यथा नहीं आधा मील भी चलने की हमें हम शक्ति नहीं और हम हनुमान जी की तरह एक ही छलांग में समुद्र पार करने की इच्छा करें ऐसा नहीं हो सकता जिसे देखो वही योगी बनने की धुन में है जिसे देखो वही समाधि लगाने जा रहा है ऐसा नहीं होने का दिन भर तो दुनिया के सैकड़ों प्रपंचों में लिप्त रहोगे कर्मकांड में व्यस्त रहोगे और शाम को आँख मूँद नाक दबा कर साँस उतारोगे क्या योग की सिद्धि और समाधि को इतना सहज समझ रखे हो ऋषि लोग तुम्हारे तीन बार नाक फड़फड़ाने और सांस चढ़ाने से हवा में उड़ते हुए चले आएंगे क्या इसे तुमने कोई हंसी मजाक मान लिया है ये सब विचार वाहियात है हमें जिसकी आवश्यकता है वह चित्त शुद्धि हृदय का पवित्र और उसकी प्राप्ति कैसे होती है इसके लिए सबसे पहले उस विराट की पूजा करो जिसे तुम अपने चारों ओर देख रहे हो उसकी पूजा करो पूजा ही ठीक शब्द है किसी अन्य शब्द से काम नहीं चलेगा यह मनुष्य और पशु जिन्हें हम आसपास और आगे पीछे देख रहे हैं यही हमारे ईश्वर हैं इनमें सबसे पहले पूज्य हैं हमारे अपने देशवासी परस्पर द्वेष करने और झगड़ने के बजाय हमें उनकी पूजा करनी चाहिए यह ईर्ष्या द्वेष और कलह अत्यंत भयावह कर्म है इसका फल हम भोग रहे हैं फिर भी हमारी आँखें नहीं खुलती अस्तु यह विषय इतना विस्तृत है कि मेरी समझ में ही नहीं आता कि मैं कहां पर अपना वक्तव्य समाप्त करूं इसलिए मद्रास में मैं किस प्रकार काम करना चाहता हूं इस विषय में संक्षेप में अपना मत व्यक्त करके व्याख्यान समाप्त करता हूं सबसे पहले हमें अपने देश की आध्यात्मिक और लौकिक शिक्षा का भार ग्रहण करना होगा क्या तुम इस बात की सार्थकता को समझ रहे हो तुम्हें इस विषय पर सोचना विचारना होगा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 यह शिक्षा संपूर्णतः निषेधात्मक है निषेधात्मक शिक्षा या निषेध की बुनियाद पर आधारित शिक्षा मृत्यु से भी भयावह होती है कोमलमति बालक पाठशाला में भर्ती होता है और सबसे पहली बात जो वह सीखता है सीखता है वह यह कि तुम्हारा बाप मूर्ख है दूसरी बात जो वह सीखता है वह यह कि तुम्हारा दादा पागल है तीसरी बात यह है कि तुम्हारे जितने आचार्य हैं वे पाखंडी हैं और चौथी बात यह कि तुम्हारे जितने पवित्र धर्म ग्रंथ हैं उनमें झूठी और कपोल कल्पित बातें भरी हुई है इस प्रकार की निषेधात्मक बातें सीखते सीखते जब बालक सोलह वर्ष की अवस्था को पहुंचता है तब वह निशेधों की खान बन जाता है उसमें न जान रहती है और न रीढ़ अतः उसका जैसा परिणाम होना चाहिए था वैसा ही हुआ है पिछले पचास वर्षों से दी जाने वाली इस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 चंदन भारवाही भारस्य वेता, नतु चंदनस्य से अर्थात वह गधा जिसके ऊपर चंदन की लकड़ियों का बोझ लाद दिया गया हो बोझ ही ले जा सकता है चंदन के मूल्य को वह नहीं समझ सकता यदि तरह तरह की जानकारियों का संग्रह करना ही शिक्षा है तब तो ये पुस्तकालय संसार में सर्वश्रेष्ठ मुनि है और विश्वकोश ऋषि इसलिए हमारा आदर्श यह होना चाहिए कि अपने देश की समग्र आध्यात्मिक और लौकिक शिक्षा के प्रचार का भार अपने हाथों में ले लें और जहां तक संभव हो राष्ट्रीय रीति से राष्ट्रीय सिद्धांतों के आधार पर शिक्षा का विस्तार करें